और आप उनसे पूछें जिन्हें हमने आपसे पहले अपने रसूलों में से भेजा क्या हमने रहमान के सिवा माबूद बनाए हैं कि उनकी इबादत की जाए